नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज संडे है एक बज चुका है और संडे एक बजे आप सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सुनते हैं और आप सभी जानते हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग हमारे सीनियर सिटीज़न को बुलाते हैं उनका सम्मान करते हैं और उनके कुछ ख़ास जीवन के अनुभव को हम लोग सुनते हैं तो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए भूप सिंह जी हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं और वर्तमान समय इंदिरा कॉलोनी में रहते हैं अब रोड में तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए आप सभी की तरफ से भूप सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत स्वागत है सभी का स्वागत है <laughs> बुफ सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत ही अच्छा लग रहा है आप हमारे कार्यक्रम में आए और आप एक नेचुरोपैथी के बहुत समय से आप इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अपने ऊपर भी कर रहे हैं और लोगों को भी सलाह देते हैं तो आइए मैं जानना चाहूँगा कि आपकी उम्र अब कितना है और आपके परिवार के बारे में थोड़ा बताइए मेरी उम्र पचहत्तर साल है जी बचपन से ही मैं जो है नेचुरोपैथी में मेरी रुचि है और नेचुरोपैथी के कारण मैं जो है पचहत्तर साल की उम्र में भी जो है कोई बीमारी की पेट में नहीं आया क्या बात मैं जो है दवाइयों से जो है परहेज करता हूँ और नेचुरोपैथी प्लांट बेस्ड डाइट ही जो है मेरा मुख्य आहार है अपने परिवार के बारे में हमारे जो है तीन बहनें हैं और तीन भाई हैं तीनों भाई जो है वो वेल एजुकेटेड हैं बहनों ने भी जो है एक ने ट्रिपल एम किया है वो मैथमेटिक्स की जो लेक्चरर रही हैं और एक बहन जो है वो हरियाणा में ही जो है रोहतक जो है रेडियो स्टेशन के कर्मचारी से सर्जी हुई है भूप सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने परिवार के बारे में तीन बहनें हैं और वो सभी लोग जो है अच्छी तरह से पढ़ लिख कर अपने जीवन में सेट है तो आई आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपके बचपन की कुछ ख़ास बातें बताइए कि बचपन में आपका स्कूलिंग कहाँ पर हुआ किस तरह की आपने पढ़ाई की और स्कूल की कुछ यादें ताज़ा कराइए बचपन में मैं जो है रोहतक जिला जो है न हमारे फादर रोहतक जिला में रहते थे जी वहाँ जो है चुलकाना और सरमाल्खा मंडी जो है वहाँ पर मेरी बचपन की पढ़ाई हुई थी पढ़ाई में हम बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे अध्यापक भी जो है आदर करते थे तो बचपन बहुत ही अच्छा बीता हमारे फादर जो है ना गोल्ड का काम करते थे अच्छा गोल्डस्मिथ स्मिथ थे तो बहुत ही अच्छी पालना जो है बचपन में हुई स्कूल की कुछ यादें बताइए स्कूल जो है बचपन तो हमने जो है वहाँ से किया था शमाल खा मंडी जो है हरियाणा में है शुमाल खा मंडी वहाँ जो है पाँचवीं तक पढ़ाई पढ़ी थी इसके बाद रोहतक के पास जो है हाई स्कूल से जो मैंने जो है मिडल क्लास पास की और फिर भिवाणी जो है हमारा प्रॉपर रहने का प्रॉपर जो है होम स्टेशन है वहाँ पर मैंने मैट्रिक की थी मैट्रिक के बाद फिर मैंने जेबीटी टीचर का कोर्स किया और उसके बाद मेरी नौकरी लग गई थी तो मैं जो है टीचर का रोल जो है पैंतीस साल बजाया अच्छा टीचर का काम आपने पैंतीस साल में किया जी तो उसी समय में जो है मेरे को नेचुरोपैथी का संपर्क से जो है नेचुरोपैथी की भी विद्या जो है वो साथ साथ पढ़ी अच्छा अच्छा हाँ जी अच्छा आप किस तरह से आप अपने पैरों पे खड़े हुए उसके लिए क्या जद्दोजहद मेहनत की आपने माँ बाप तो ऐसे जो है ना थोड़ा सा गरीब कंडीशन में थे मगर मैंने जो है मेहनत करके जो है मैट्रिक पास किया मैट्रिक के बाद फिर जे जो है वो जे करके जो है टीचर का जो है कोर्स किया अच्छा। तो उसमें जो है ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी फिर भी जो है थोड़ा आर्थिक कंडीशन वैसी थी ना तो हमारे मामा जी ने जो है इस बारे में मदद की अच्छा स्कूल में तो हम साइंस के स्टूडेंट थे अच्छा। तो साइंस में मेरी बहुत रुचि थी अच्छा नेचुरोपैथी मैं भी जो है साइंस एक, भी एक, एक, एक, एक, एक, एक मेडिकल साइंस सा। जी, जी, जी तो बचपन से ही मेरे को जो है मैंने पढ़ाई जो है ना वो मैट्रिक के बाद कोर्स कर लिया था टीचर का अच्छा अच्छा अच्छा इसीलिए फिर बाकी नेचुरोपैथी के संपर्क में मैं रहा बाद में आपका संपर्क हुआ नेचुरोपैथी में हाँ बस मैं जिन दिनों में ये कर रहा था ना प्रोफेशनल ट्रेनिंग उन्हीं दिनों जो है मेरे को जो है नेचुरोपैथी की जो है जानकारी विद्या के बारे में जानकारी हुई चलिए वो भू, भूप सिंह जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आप अपने करियर को बनाएं एक टीचिंग फील्ड में आप टीचर के रूप में पैंतीस साल काम किया और घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर थी लेकिन मामा जी ने आपको हेल्प किया और आप टीचर बन गए और पैंतीस साल तक आप उस फील्ड में काम करते रहें और इसी बीच आपको नेचुरोपैथी का जो ज्ञान है वो मिला और आप उसमें रुचि रखते रहें और उसको प्रैक्टिस भी करते रहें तो आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं भूप सिंह जी जैसे कि आपने कहा कि आपको संगीत भी अच्छा लगता है पुरानी फिल्मी गीत आप सुनना पसंद करते हैं तो कौन से गीत आपको बहुत पसंद आते हैं किस टाइप के गीत आप सुनना पसंद करते हैं मैंने जो एक इंसानियत फिल्म देखी थी अच्छा कब देखी थी आपने इंसानियत फिल्म वो बचपन में ही देखी था चालीस चालीस पचास साल पहले अच्छा अच्छा तो उसमें दिलीप कुमार और देवानंद जो है वो हीरो भी हीरोन थे हाँ हा। तो उसमें गीत था अपनी छाया में भगवान बिठा ले मुझे मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे अच्छा क्या बात है अपनी छाया में मुझको बिठा ले भगवान अपनी मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे आशा के जब दीप बुझे तो मन का दीप जला जग का रास्ता छोड़ मुसाफिर तेरी राह चला अपनी छाया में भगवन बिठा ले मुझे अपनी छाया में भगवन बिठा ले मुझे मैं हूं तेरा तू अपना बना ले मुझे अपनी छाया में भगवन बिठा ले मुझे मैं तेरा तू अपना बना ले मुझे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 मैं जियू जब तलक आज मुझे आज मुझे मैं तेरा तू तो अपना बना ले मुझे अपनी छाया में भगवन बिठा ले मुझे मैं तेरा तू तो अपना बना ले मुझे मैं किसी की खुशी ना जलूँ देखकर मैं किसी की खुशी ना जलूं, राह इंसानियत की हमेशा चलूं, भूल जाऊँ तो भूल जाऊँ तो जग से उठाले मुझे तू ले मुझे मैं तेरा तू अपना बना ले मुझे अपनी छाया में भगवान दिखा ले मुझे मैं तेरा तू अपना बना ले मुझे एक मैं किसी जलू दे मैं किसी की खुशी ना जलूं राह इंसानियत की हमेशा चलूं भूल जाऊ तो भूल जाऊ तो जग से उछाले मुझे मैं मैं तेरा तेरा तू तू अपना अपना बना ले ले अपना बना ले ले ले मुझे मुझे मुझे अपनी में बिठा तो ये गीत जो है इसमें बहुत ही अच्छा था जो, क्या क्या जो दिलीप कुमार जो है दिल से कस्त होकर के भगवान की शरण में जो है जाता है तो ये गीत गाता इस गीत को सुनते सुनते आपको क्या फील होता है क्या मतलब निकलता है आपके लिए इसमें ये बताया है कि भगवान का सहारा सबसे बड़ा सहारा है हम्म हम्म बाक़ी इंसान का सहारा जो है धोखा दे सकता है भगवान का सहारा धोखा नहीं दे सकता है और अंत में भगवान ही याद आता है इंसान को जब जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया चलिए बात अच्छी बात है आपने बताया इस गीत के माध्यम से जो भाव आपने प्रकट किए बहुत ही प्यारे से भाव आपने प्रकट किया और मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ जब हम लोगों के साथ मिलते हैं लेकिन वक्त आने पर लोग कैसे हैं वो हमें पता चल जाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग जि, जिस तरह से जीवन जीते हैं कई बार हम लोग इंसानों के साथ रहते रहते एक दूसरे के साथ हम लोग विश्वास करने लगते हैं और जब वक्त आ जाता है जब दूसरे की बारी आती हैं तो पता चल जाता है कि उसने हमें धोखा दिया तो इसीलिए गीत के भाव मुझे अच्छे लग रहे हैं आपने जो बात बताई वही मुझे अच्छा लगा कि हम अगर हमेशा ईश्वर की तरफ या भगवान की तरफ भरोसा रखकर इंसानों की तरफ इच्छा न रखकर अगर भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है उसके साथ हम चलते हैं रहते हैं तो हमें कोई धोखा नहीं मिलता है और हम पूरे श्रद्धा और निष्ठा से हर कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे तो जो हमारे लिए सुखद अनुभव हमारे जीवन में देता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं भूप सिंह जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि नेचुरोपैथी के बारे में आपने काफ़ी जानकारी रखी है तो नेचुरोपैथी है क्या चीज़ उसके बारे में बताइए नेचुरोपैथी का मतलब है कुदरत के संपर्क से जो है संपर्क में रहना कुदरत के संपर्क में रहना हाँ हमारा शरीर जो है ये तत्वों से बना हुआ है तो पांच तत्व जो है वो हमारे शरीर के मूल जो है आधार हैं जैसे वायु है हैं क्षति जल पावक गगन समेरा पंच तत्व से रचित शरीरा तो ये शरीर जो है हमारा पांच तत्वों से बना है तो इसमें जो है वायु भी जरूरी है रोजाना सुबह अगर हम अमृत वेले जो है सैर करें तो वो जो है पर्याप्त ऑक्सीजन जो है जो कि जो कि सारा दिन हमको ज़रूरत होती है वो उपलब्ध हो जाती है नंबर दो जो है एक लीटर जल पान भी जो है वो बहुत ज़रूरी है उसमें जल तत्व आ जाता है वैसे सारा दिन में जो है तीन लीटर जल हमको पीना चाहिए क्योंकि तीन लीटर जल की जो है वो शरीर में खपत होती है अगर वो खपत हम पूरी नहीं करते हैं तो फिर जो है <coughs> शरीर में डिहाइड्रेशन जो है हो जाता है और खून के अंदर जो है 90 परसेंट जो है पानी होता है वो पानी अगर कम हो जाएगा तो फिर खून जो है वो ब्लड प्रेशर या लो या हाई वो पानी के जो है संतुलन से बनता है हुँ, हुँ, हुँ. तो इसलिए पानी जो है वो बहुत जरूरी है हुँ. और सब्जियों का पानी तो जो है उसका पेच बहुत अच्छा होता है वो तो सबसे बढ़िया होता है बाकी आर का पानी भी अगर हम कृषि अनुसंधान केंद्र से जांच करवा के पिए ना वो सात पॉइंट चार होना चाहिए पी एच उसका तो वो पानी भी जो है हमारे लिए क्योंकि नब्बे प्रतिशत पानी है पानी अगर ख़राब होगा तो फिर जो शरीर में रोग तो आने ही आने और पृथ्वी तत्व जो है वो अनाजों में होता है अनाज और दालें दूध ये जो है बीस परसेंट हमारे शरीर को जरूरत है बाकी 80 प्रतिशत हमारे शरीर को जो है फल तरकारी हरी सब्जियों का जूस वग़ैरह जो है ये यूज करना चाहिए खाने से पहले जो है एक गिलास सलाद हमको जरूर खाना चाहिए एक गिलास खाएँ दो गिलास खाएँ सलाद की एक आदत डालनी चाहिए 50 परसेंट अगर सलाद हो जाए तो फिर आदमी के शरीर में जो है एसिड जो है वो वार नहीं करता है नहीं। और बार बार जो है हम अनाज दूध रोटी और सुबह से तीन बार पका खाएंगे तो फिर जो है हमारे शरीर में एसिड बढ़ जाती है जिससे हमारा जो है कैल्शियम की कमज़ोरी हो जाती है हमारे जड़ दाँत भी बेकार हो जाते हैं और हड्डियों की हड्डियों की जो है डेफिशेंसी हो जाती है तो, तो एल्कलाइन फूड जो है ना वो ये फल और तरकारियाँ होती हैं हरी तरक जो भी कलरफुल सब्जियाँ हैं उनका प्रयोग हमको करना चाहिए इनके अभाव में जो है शरीर के अंदर जो है एसिड का तांडव शुरू हो जाता है वो हमारे आईसेट पर भी असर डालता है दांतों पर भी असर डालता है और हमारे गाल ब्लडर यानी बड़े नाजुक अंग हैं शरीर नहीं। के नहीं। जैसे हार्ट है दिल है तो इसके लिए जो है कच्चा जूस जो है वो अमृत है अच्छा और आग के संपर्क में आया हुआ जूस जो है वो जहर है यानी एक लाख गुणा पावर कम हो जाती है उस एसिड से फाइट फिर शरीर को करनी पड़ती है तो इससे शरीर की जो खून में अल्कलाइन तत्व है वो खत्म हो जाते हैं अच्छा। तो जब एसिड आवे हो जाता है ना शरीर पर तो इस शरीर जो है फिर इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है यानी मौत पहले तो अंगों को डैमेज करता है और बाद में फिर वो जो है शरीर का ही जो है अंत कर देता है हम्म हम्म भूप सिंह जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से नेचुरोपैथी का जो ट्रीटमेंट के बारे में आप बता रहे थे पांच तत्वों का रिलेशन हमारे शरीर के साथ हमारे स्वास्थ्य के साथ कैसे संबंध है उसके बारे में आपने बताया और मैं आशा करता हूँ कि हमारे श्रोताओं को काफ़ी कुछ जानकारी अच्छी मिल रही है और आप काफी समय से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधन 90.4 एफएम पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 पचहत्तर साल की उम्र में भी वो तरोताजा रहते हैं अपना काम खुद खटते हैं और चलते बहुत हैं, तो ये उनकी एक अपनी पहचान है कि नेचुरोपैथी किस तरह से उनको पचहत्तर साल में भी हेल्दी वेल्दी रख रहा है ये पता चलता है तो आइए भूप सिंह जी से फिर से बात करते हैं नैचुरोपैथी के बारे में ही तो और भी जो जानकारी है नेचुरोपैथी के बारे में जैसे पाँच तत्वों की आप बात कर रहे थे तो उसकी थोड़ी जानकारी और हमारे श्रोताओं को दें उसमें जो है तीन तत्व तो हमको सुबह सवेरे जो है उपलब्ध हो जाते हैं जल वायु और आकाश जल वायु और आकाश तीनों मिल जाते हैं सवेरे सवेरे तो इसलिए जो है सुबह जो है चार बजे जरूर उठ जाना चाहिए हर हालत में और सैर करनी चाहिए हमको जरूर और जल पान के जो बोले मत नहीं। नहीं। एक लीटर तो सुबह पिए बाकी सारा दिन में तीन लीटर का जो है जल जो है वो जल उसमें जूस नहीं एड करना जूस का अलग है वो तो भोजन हो जाता है और आकाश खुले आकाश में जो है यहाँ तो बहुत नीम के पेड़ हैं तो उनकी छाया में जो है आकाश तत्व भी ज़रूरी है जब आकाश तत्व कम हो जाता है ना तो तब भी जो है बीमारियाँ हमारे शरीर में आ जाती हैं और पृथ्वी तत्व हमको तो अनाजों से मिल जाता है अनाजों को अगर हम अंकुरित करके खाएँगे तो वो जो है ज़्यादा जद, फायदा करेंगे और अग्नि जो है अग्नि जो है वो हमको फलों से मिलती है कहाँ से मिलती है अग्नि तत्व का परसेंटेज जो है फलों में ज़्यादा होता है फलों में ज़्यादा अच्छा हाँ। जैसे ड्राई फ्रूट है या जो मौसम के जो फ्रूट हैं उनका प्रयोग हमको ज़रूर करना चाहिए और हरी सब्जियों से जो है एल्क्लाइन तत्व मिलता है तो इस प्रकार जो है ये हम भोजन को जो है एक संतुलित जो है करके चलेंगे तो जो शरीर हमका हमारा जो है निरोग हो जाएगा हम्म यानी डाइट को ही डॉक्टर बनाए तो उस डॉक्टर के पास जाने की आपको जरूरत नहीं रहेगी हम्म हम्म घर में ही जो उपलब्ध जो है सब्जियां हैं उनको जो है यानी जो है कच्चे रूप में जो है लेंगे तो फ़ायदा होगा क्योंकि तला हुआ तला जला और पकवान ये तीनों जो है चिपकने वाला मल बनाते हैं कच्चा खाओगे ना तो आपको कभी भी कब्ज नहीं होगी तो इसलिए जो है हर भोजन से पहले अगर हम फिफ्टी परसेंट सलाद ले लें यानी कम से कम एक गिलास तो ले लें तो हमारा जो है शरीर वो बैलेंस में रहेगा तो ये भोजन के बारे में जो है ये है। तो इसमें ये पेस्ट थेरेपी जो है काम करती है पीएच जो है एक स्केल होता है जो एक से चौदह तक जो है उसकी जो है वो नाप होती है तो एक से चार तक तो होता है एसिडिक हाई एसिडिक जैसे कोका कोला होता है उसका पीएच एच दो पॉइंट तीन होता है और जो कोल्ड ड्रिंक्स है यानी ये जहर होता है समझो टॉयलेट क्लीनर भी जो है इसको हम कह सकते हैं <laughs> तो इससे फाइट करने के लिए शरीर के सारे जो है अल्कलाइन तत्व जो है यूज हो जाते हैं हम्म हम्म तो ये शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है ऐसे ही जो है ये जो रिफाइन जो है कि हुए जो तेल आते हैं हम्म उनके अंदर भी एक ऐसा रसायन तीस प्रकार के रसायन होते हैं जो इनको लंबी अवधि तक चलाने के लिए डाले जाते हैं तो वो जो है रसायन हमारे शरीर के सबसे बड़े दुश्मन हैं उनसे फाइट करते करते हमारा शरीर जो है ना वो आखिर में जो है रोगों से हार मान लेते हैं अच्छा अच्छा रोग आ जाते फिर शरीर में हाँ तो ये जो है यानी जीरो से लेकर के चार तक तो जो है वो ख़तरनाक होते हैं हम्म हम्म तो इनमें दारू भी आ जाती है बी सिगरेट भी आ जाती है ये सब जो है यानी भयंकर एसिडिक कैंसर कारक जो है तत्व ये कैंसर जो है का जो है पेशेंट जो होता है ना उसके ब्लड का पेज दो पॉइंट तीन होता है, है यानी खून बिल्कुल ही जहर हो गया है समझो हम्म है और फिर जो है पाँच छः सात ये एसिडिक हैं तो ये अनाजों का जो है पीएच पाँच छः सात होता है है और जल का पेयज जो है सात होता है और हमारे खून का पेयज सात पॉइंट चार जो है वो शरीर मेंटेन रखता है हैं शरीर कोशिश तो यही करता है भी सात पॉइंट चाह रहे हैं परंतु हमारी बद के कारण वो खून का जो है पेयज गा जाता है तो बीमारी आ जाती है तो बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं तो बुप सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं उसके लिए आपने जो हमारा जो सेवन की विधि है उसमें किन किन चीज़ों को वर्जित करना है वो भी आपने बताया बहुत ही अच्छी तरह से मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी श्रोताओं को पता चल रहा होगा कि किस तरह से हमें जो डाइट है डाइट किस तरह से खाना चाहिए उसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी बूप सिंह जी दे रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ पाते जो है आपके समझ में आ रही हो तो नोट करके रखिए ताकि आपको उसका प्रयोग कभी ना करें और पानी बहुत ज़्यादा पीते रहें यानी सवेरे एक लीटर और बाद में तीन लीटर जो है पूरे दिन में आप पी सकते हैं और सवेरे सवेरे जो है जल वायु और आकाश ये तीन चीज़ें आपको फ्री में मिलता है तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए आप बोर में जल्दी उठिए और टहलने जाइए और पानी पी कर टहलने जाइए और अच्छा होगा तो इस तरह से ये तीनों चीज़ों का पहले आप प्रयोग कर सकते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है तो बहुत ही अच्छी बातें भूप सिंह जी बता रहे हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से आपने बताया कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी शुरुआत में तो किस तरह से फिर आपने अपना जीवन को मेनटेन किया आगे बढ़ाया उसके बारे में थोड़ा सा बताइए वैसे हमारे फादर जो है बड़े हार्ड वर्कर थे तो उन्होंने जो है आर्थिक स्थिति कमज़ोर होते हुए हम सब भाई बहनों को उन्होंने पढ़ाया अच्छा मैं भी टीचर बना स्कूल टीचर हमारा छोटा भाई भी स्कूल टीचर बना और सबसे छोटा भाई जो है वो भी वो जो बिचला भाई है ना वो जो है नेवी में जो है अच्छा नेवी उसको में नेवी में जो है नौकरी मिल गई थी बाद में वो रिटायर हो कर के आया हमारी बहने जो है ना एक जो है ट्रिपल एम किया हुआ है उसने तो वो जो है ना वर्तमान समय जो है अस्सी में है तो मैथमेटिक्स की लेक्चरर है यानी बहनों को भी खूब पढ़ाया यानी माँ बाप ने जो है आर्थिक स्थिति कमजोर होते हुए भी जो है पढ़ाई को जारी पढ़ाई को जारी रखा तो वो पढ़ाई हमारे अब काम आ रही है चलिए भूप सिंह जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि यहाँ पर हमें एक बात सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है भारत देश में बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहनें रहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती हैं और सत्तर से अधिक जो है आर्थिक स्थिति सभी की ठीक नहीं रहती है लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ऐसे सिचुएशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है और कोई गलत कदम उठाने की भी ज़रूरत नहीं है आप सिर्फ पढ़ाई करें और हिम्मत रखिए पढ़ाई पढ़ने से आपकी आर्थिक स्थिति जो है सुधर जाती है इसीलिए आप किसी भी तरह से आप अपने जीवन में जो पढ़ाई है वो जारी रखें और पढ़ाई बनाए स्कूल की पढ़ाई ही नहीं लेकिन कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें भी आप सीख सकते हैं जो आपको रोज़गार उपलब्ध कराएँ तो वो भी एक तरह का पढ़ाई होता है कुछ काम जरूर सीखे और काम करें तो आपकी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी तो आइए भूप सिंह जी से एक और बात में पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे जीवन में कई बार हम लोग पढ़ाई करते वक्त कुछ लीडर्स हमारे जो है हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं या हमें उनके बारे में सुनना अच्छा लगता है तो आप अपने जीवन में किस एक व्यक्ति को आदर्श मानते हैं और क्यों मानते हैं मैं विवेकानंद और स्वामी राम तीर्थ को अपना आदर्श मानता हूँ हाँ क्यों मानते हैं उनके बारे में जो है मैंने बहुत पढ़ी है जी स्वामी राम तीर्थ भी जो है बड़ा तपस्वी जो है संत था तो जो जब वो तपस्या करता था ना तो अपने चेले को भी कहता था अभी तीन किलोमीटर दूर जो है तेरा होना चाहिए ताकि तेरे वाइब्रेशन मेरे को तो उनका तपस्या में जो है ज़्यादा यानी तीन किलोमीटर दूर अपने चेले को भेजता था हाँ कि वहाँ रहना वहाँ से वो खाना पीना उनका जो खाने का टाइम था वो वो पहुंचाता था अच्छा अच्छा तो वो कहता भी तेरे वाइब्रेशन मेरे को डिस्टर्ब करेंगे <laughs> <laughs> तो इतना जो है यानी हम जैसे रेडियो मधुबन का ये बिल्कुल साउंड प्रूफ है ना तो हा? वो भी जो है <laughs> <laughs> मेडिटेशन एक जो है साउंड प्रूफ जो है स्थिति में आत्मा की एनर्जी जो है बढ़ती है <laughs> और विवेकानंद ने भी अपनी सारी उम्र जो है सारे जवान ने जो है देश के ऊपर कुर्बान कर दी आखिर में जो है वो शरीर से शरीर ने साथ नहीं दिया तो जो है छोड़ना पड़ा बाकी मैं तो यही मानता हूँ कि भोजन के बारे में उनको भी थोड़ा सा <laughs> उन्होंने यानी दूसरी टारगेट पकड़ लिया है तो अगर उनकी डाइट हेल्दी होती और एक डाइट में फिक्स होते हैं ना तो और भी लंबी उम्र उनकी हो सकती थी तो स्वामी विवेकानंद की मेहनत और स्वामी राम तीर्थ की तपस्या तो ये आपको प्रभावित करते रहे हमेशा और एक लाला हरद्यालय में जो है लाला भी लाला हरदयालमे थे ना नी क्रांतिकारी हाँ हाँ हाँ उनके बुक जो है सेल्फ कल्चर जो है वो फॉर सेल्फ कल्चर पढ़ी थी मैंने तो बहुत अच्छी थी क्या बताया उन्होंने उसमें उन्होंने ये कहा है भी जो है हड्डी मेहनत जो है से आदमी इंसान बनता है यानी जितना भी हो सके अपना सेकंड सेकंड जो है वो अध्ययन मनन और जो है विचार मंथन में सेवा में जो है व्यतीत करना चाहिए तो महापुरुषों की तो ये होती है कि वो जो है उनका एक टारगेट होता है जी जी जी समय को बर्बाद नहीं होने देते हैं हर समय को वो सफल करने की कोशिश ऐसे ही जो है मैंने जो है ब्रह्मचर्य संदेश नामक एक किताब पढ़ी थी जो है गुरुकुल कांगड़ी के थे वो सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी वो बुक भी मेरे जीवन का जो है मार्ग प्रदर्शक बनी अच्छा अच्छा हाँ। चलिए भूप सिंह जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से किताबें जो है आपको आगे बढ़ाने में सहायक बनी और जिन लोगों की जीवन कहानी आपने पढ़ी है उनमें से राम रामतीर्थ जी और विवेकानंद जी और हरदयाल हर जी इनके जीवन जो है पढ़ने के बाद आपको बहुत ही इनसे प्रेरणा मिली और उनकी बातों को आप अपने जीवन में उतार रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बातें और बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में हमारे पास ख़ाली टाइम में किताबें अगर आपके पास हो तो आप संसार के ख़ुशनसीब व्यक्ति हो ऐसा माना जाता है क्योंकि जो व्यक्ति खाली टाइम पर अगर किताबों को पढ़ता है किसी अच्छी किताबों को अगर आप पढ़ते हैं तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है आपका मन विचार में बदलाव आ जाता है तो जो चीज़ें हम लोग पूरे जीवन पर कभी नहीं कर पाते लेकिन किताबें पढ़ने से वो बहुत कम समय में हम समझ पाते हैं और कर पाते हैं जिन चीज़ों को हम असंभव समझते हैं तो वो किताबें हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं अगर आप जिस तरह से रेडियो मधुबन को सुनते हैं उसी तरह कभी टाइम मिले तो आप अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ें क्योंकि भूप सिंह जी जो बता रहे हैं उन्होंने भी किताबें पढ़ने के बाद उन्हें प्रेरणा मिली और वो आगे बढ़ रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से एक और बात में पूछना चाहूँगा जीवन में हमारे जीवन में कई बार मनुष्य जीवन में जो है उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिलता है संघर्ष आते हैं खुशियाँ आती हैं तो आपके जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष कब और किस लिए था मेरे जीवन में तो बस जो है थोड़ा सा वो पढ़ाई के समय जो है आया था मैं साइकिल पर जाता था जो वहाँ से पचास किलोमीटर जो है ट्रेनिंग सेंटर था सौ किलोमीटर साइकिल पे जाते थे आप। अच्छा साइकिलिंग का शौक है शुरू अच्छा, से ही। शौक़ भी था आपका दिल्ली भी मैं साइकिल पर चला जाता था। भिवानी से डेढ़ सौ किलोमीटर है अच्छा <laughs> क्या बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप सौ किलोमीटर साइकिल पे जाके आपने पढ़ाई पढ़ी और टीचर बने बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जी आपके जीवन में इतना बड़ा जो संघर्ष आपने किया काफ़ी समय तक आप ट्रेनिंग लेने के लिए सौ किलोमीटर रोज़ आना जाना करते थे आप नहीं सप्ताह में सप्ताह में एक दो बार अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और टीचिंग फील्ड में जैसे कि आज की शिक्षा क्षेत्र आप काफ़ी समय हो गया होगा आपको 35 साल के आपने नौकरी की है तो आज का जो शिक्षण व्यवस्था है जिसमें आप बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें क्या बदलाव होना चाहिए उसके बारे में आपने विचार बताइए उसमें तो ये अध्यापक को जो है एक आदर्श होना चाहिए नहीं, नहीं। और बच्चों को जो है जैसे बचपन में मैंने भी छोटी छोटी गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ी थी उसमें जो है बच्चों के लिए जो, जो बातें थी ना वो मेरे को बचपन में ही पता चल गई तो उनको धारण करने से मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ तो मैं भी बच्चों को यही जो है जो शिक्षण काल में यही शिक्षा देता था कि जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है वो अलर्ट रहें और जो है वो अच्छी हैबिट्स जो है अगर बचपन में पड़ जाती हैं तो वो सारी उम्र फिर उनको फायदा करती है जैसे दातुन करने की जो आदत जो है को जो है शुरू से ही थी, थी तो जड़ दाँत मेरे ठीक रहे हम्म बाद में वो थोड़ी छूट गई तो उससे फिर जाड़ दाँत तो ये छोटी छोटी जो है अच्छी आदतें हैं जो कि जो है घर फायदा करती हैं शिक्षा की बहुत पुस्तकें जो है वो गोरखपुर की आती थी छोटी छोटी हम्म पाँच पाँच दस दस पैसे की जो है और वो मैं अच्छा शिक्षाएँ अनमोल होती थी। अच्छा अच्छा अच्छा <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जो नैतिक मूल्य हैं हमारे बचपन में ही इन चीज़ों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और जब समझे तब भी हमें इन चीज़ों को उतारते जाना चाहिए और जैसे कि बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि भूप सिंह जी नेचुरोपैथ होकर क्या बता रहे हैं लेकिन ये हमारे जीवन में बहुत काम करता है जैसे कि इन्होंने दातुन की बात बताई और जितना आप दातुन करते हैं अगर आज के ज़माने में दातुन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है तो वंस इन ए वीक भी आप कर सकते हैं आप जो भी पेस्ट या कुछ भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन रात को और सवेरे ये दोनों टाइम जब आप सोने से जाते हैं उसके पहले भी आप ब्रश करें और सवेरे उठने के बाद भी आप ब्रश करना चाहिए दो बार अगर आप ब्रश करते हैं तो आपकी जो है दांतों की अच्छी सफाई हो जाती है और दांतों की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं और इन्हीं चीज़ों को नहीं करते हैं तो आज हम लोग देखते हैं कि जगह जगह जो है डेंटिस्टों का दुकान लगा हुआ है डॉक्टर्स बैठे हुए हैं दांतों के और कुछ मजीद जो है उनके पास हमेशा जाते रहते हैं तो ये चीज़ें और हमें सबसे पहला हमारा शरीर को तंदुरुस्त रखना है तो हमारे दांत तंदुरुस्त रहेंगे तो ये हम खा सकेंगे बिना खाए तो तंदुरुस्ती भी नहीं आएगी तो ये ज़रूरी है कि हमें दाँतों की जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए दांतुन का इस्तेमाल आप हम में दो तीन बार करें तो बहुत ही अच्छा हो सकता है क्योंकि अगर आप खाना नहीं खा पाएंगे तो फिर आपका हेल्थ भी नहीं रहेगा ठीक इसलिए खाना खाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारे दांतों की उसके ऊपर आपको काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान रखना है सुबह शाम जरूर आपको ब्रश करना है ये डॉक्टर लोग भी हमेशा करते हैं और कभी कभी हम लोग मेडिकल फील्ड में किसी एग्जीबीशन में जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टरों की यही एक बड़ी सी चार्ट लगी होती है ब्रश दो बार अवश्य करिए करके लेकिन उससे देख हमें लगता है कि क्यों दो बार करना चाहिए एक बार तो मैं कर ही लेता हूँ तो ये एक आदत बनानी पड़ेगी ये संस्कार आपके अंदर आ जाए तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे और इसके साथ काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं लेकिन वो सारी बातें हम लोग फिर कभी करेंगे भूप सिंह जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके तो आइए हम लोग जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को जो चीज़ें हम पढ़ाते हैं और उसमें अगर नैतिक मूल्यों की संस्कारों की बात अगर बच्चों को देते हैं तो ये हमारा एक बहुत बड़ा अच्छा काम हम करते हैं एक शिक्षक होने के नाते पढ़ाई तो पढ़ानी है बच्चों को लेकिन अगर शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का कार्य करते हैं तो आप एक बहुत ही बड़ा काम करते हैं और आप शिक्षक होने का जो कर्तव्य है वो पूरी तरह से पालन कर रहे ये समझा जाएगा तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं बूप सिंह जी से आप सुन रहे हैं रेडी मोदी नाइनटी पॉइंट पर सलामी जिंदगी सुनते रहो रहो मुस्कर हाँ। जिंदगी धीरे धीरे सुबह हुई ज़िंदगी चले अंबर अंबर अंबर को अंबर को को माझ चले को। प्यार का नाम जीवन है मंजिल है प्रीतम की गली धीरे धीरे सुबह हुई जा जिंदगी पंच चले सागर को प्यार का नाम जीवन है मंजिल है प्रीतम की गली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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हमारे साथ भूप सिंह जी हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में अभी इंदिरा कॉलोनी में रहते हैं आबो रोड में ही तो आइए उनसे बातें हो रही हैं बहुत ही अच्छे वो नेचुरल नेचुरोपैथी के प्रैक्टिसनर हैं प्रैक्टिस खुद भी करते हैं और दूसरों को सलाह भी देते हैं तो उसके बारे में काफी उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने बताई और उनके जीवन के कुछ खास लोगों की यानी जिनको वो आदर्श मानते हैं उनके बारे में भी उन्होंने बताई है तो मैं चाहूँगा कि आज के समय में जो हमारा दिनचर्या है लोगों का जो डेली रूटीन है वो गड़बड़ा जाता है लोग देरी से उठते हैं और देरी से सोते भी हैं तो आपका अपना डेली रूटीन क्या है उसके बारे में बताइए तीन बजे उठ करके अपना जो है नित्य कर्म जो है सो निवृत्त चार साढ़े बज़े बजे हो जाता है साढ़े चार से पाँच बजे तक में जो है मेडिटेशन करता हूँ जी और पाँच से जो है सात बजे तक सैर करता हूँ अच्छा शेयर करते हैं ढहलते देल हैं तो उसमें जो है नीम के पौधे यहाँ बहुत हैं अच्छा अच्छा तो नीम की पत्तियाँ जो है वो चौबा करके वो दांतों दातुन हो जाती अच्छा <laughs> अच्छा, अच्छा। <laughs> क्योंकि दांतों तो ऊपर होते हैं ना पत्तियाँ तो मिल जाती हैं तो नीम की पत्तियां चबा करके कु करके थूक देता हूँ तो वो माउथ वाश हो जाता है दोनों काम हो जाता है <laughs> ऐसे ही मैंने जो है नीम की पत्तियों को बॉयल करके और कांच के शीशी में डाली हुई है तो वो सबसे बढ़िया माउथ वाश है अच्छा अच्छा तो उससे जड़ दांत जो है मजबूत रहते हैं और ये पेस्ट वेस्ट तो जो है सब जो है इनके अंदर जो है ना कुछ ऐसा ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे जाडदात को खोखला करते हैं नहीं, नहीं। तो ये नीम का माउथ वाश या नीम के दातुन या की करके दातुन ये बहुत बढ़िया होते हैं इनकी आदत हमको जो है बचपन से ही होनी चाहिए तो ये करता हूँ तो सात से सात बजे के बाद जो है फिर मैं लाइब्रेरी जो है अटेंड करता हूँ आठ से नौ और खाना जो है अपने हाथ से ही बनाता हूँ मैं अच्छा अभी भी सेवेंटी फाइव में भी आप अपने हाथ से खाना बनाता हूँ अच्छा कपड़े धुलाई भी अपने हाथ से ही करता हूँ क्या बात है हाँ। बहुत बड़ी बात तो मतलब इससे जो है वो थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है हैं। और अपना खाना बनाए तो अपन अच्छी तरह से हमारा यहाँ जो है प्रेम निवास के पास जो है नेचुरोपैथी जो है सेंटर है सेंटर है वहाँ भी जो है जाकर के मैं टाइम देते हैं टाइम देता हूँ अच्छा तो इस प्रकार जो है बहुत ही अच्छा ज चलिए बूप सिंह जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया अपना डेली रूटीन के बारे में और मैं आशा करता हूं कि हमारे श्रोता जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं आपकी बातें जो है पसंद आ होंगी और कुछ अच्छी बातें लगी हो तो ज़रूर मैं कहूँ उनकी कुछ बातें आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर उसे अपने जीवन में अपनाएँ और आप भी हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस को प्राप्त करें ऐसी शुभ करता हूँ और जाते जाते मैं कहूँगा बूप जी आपको राजस्थान और गुजरात के काफ़ी लोग सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से तो उनसे भी क्लिक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप इसमें तो ये है जी क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ प्लांट बेस्ड डाइट खाओ भारत को स्वर्ग बनाओ भूप सिंह जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया क्लीन द माइंड यानी हम अपने विचारों को शुद्ध करें मन को शुद्ध करें और दूसरा आपने कहा कि ग्रीन द अर्थ यानी धरती को हरा भरा रखे इसके लिए हम सभी को मिलकर कहीं ना कहीं पेड़ पौधे जरूर लगाने हैं और उनको बढ़ाने हैं और ऐसा हम लोग अगर करते हैं तो भारत को स्वर्ग बनाने के इस शुभ कार्य में योगदान हो सकता है बहुत ही अच्छी बात भूप सिंह जी ने बताया है और मैं आशा करता हूँ कि आपको इनका मैसेज भी पसंद आया होगा इनकी बातें भी पसंद आई होगी तो जो भी बातें आपको अच्छी लगी फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि अच्छी बातों को हमेशा अपने जीवन में अपनाएँ और खुशियाँ मनाएं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और भूप सिंह जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार अगले संडे फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर सलामी जिंदगी इसी कार्यक्रम का में इसी तरह तो चलिए अभी हमें दीजिए इजाज़त दुआओं में याद रखिएगा आप सुन रहे हैं रेडियो मत वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो मेरी पूजा तुम्हें देवता हो तुम ही देवता हो